संवेद्नाँ संवेद्नाँ के, पांक के पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर राम सिंह यादव की बाल कहानी उपकारी पेड़ एक फलदार पेड़ था उस पेड़ के नीचे फलों के बहुत से बीज बिखरे पड़े, पड़े थे हवा का एक जोरदार झोंका आया एक बीज हवा के साथ उड़ता उड़ता, उड़ता बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया चलते चलते हवा ने उस छोटे से बीज से पूछा बता बता मैं तुझे धरती पर कहां गिराऊ गाँव में नगर में या फिर जंगल में बीज बोला गाँव में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, नगर में भी बाग बगीचों की कमी नहीं है और जंगल तो एक नहीं हजारों पेड़ पौधों से भरा होता है इसलिए इन स्थानों पर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है हवा तू मुझे ऐसी जगह ले चल ऐसे उजाड़ रास्ते पर गिरा दे जहाँ न कोई पेड़ हो न पौधा हो जहाँ न छाया हो और न किसी के आराम के लिए कोई ठंडी जगह हो बस तू मुझे ऐसे ही स्थान पर ले चल मैं वहीं पर उगना चाहता हूँ बस फिर क्या था हवा ने उस बीज को एक ऐसे ही उजाड़ रास्ते के किनारे पर गिरा दिया मिट्टी में कुछ दिनों तक पड़े रहने के बाद सचमुच वह बीज उग आया और सुबह जब पूर्व दिशा से लाल सूरज निकला तब उसकी किरणों में बीज से उगा हुआ एक नन्हा पौधा भी चमकने लगा उसकी नन्ही नन्ही कोपले ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे वे सब सोने से बनी हुई हो तभी उधर से वासंती हवा गुजरी। सुनहरे पौधे को देखकर हवा का मन उसके साथ खेलने को हुआ हवा ने उस नन्हे पौधे से पूछा पौधे, पौधे पौधे क्या तुम मेरे साथ खेलोगे पौधा बोला मेरे ये सुनहरी पत्ते यहाँ और किस काम आयेंगे मेरी इस कोमल सी शाखा से इस उजाड़ स्थान पर और क्या लाभ हो सकता है यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ खेलकर तुम थोड़ी देर के लिए खुश हुच हुच हो जाओगी। खेलो मुझे कोई ऐतराज नहीं है यह सुनकर बासंती हवा उस सुनहरी पौधे के साथ खूब खेली और थोड़ी देर बाद खुश होकर आगे चली गई वह पौधा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और बढ़ते-बढ़ते एक वृक्ष बन गया। उसकी बड़ी बड़ी शाखाए उगाई वह पत्तों से पूरा ढक गया और इस तरह वह एक घना पेड़ बन गया एक दिन चिड़ियों की एक बड़ी सी टोली ने उस वृक्ष को देखा तो चिड़ियों ने पूछा पेड़ पेड़ हमारे पास रहने को कोई रैन बसेरा नहीं है तेरी बड़ी बड़ी शाखाए और हरे भरे पत्ते हमें बहुत पसंद आए, क्या हम तुम पर अपने घोसले बना सकते हैं? चिड़ियों की बात सुनकर पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला चिड़िया चिड़िया इस उजाड़ रास्ते पर मेरे इस शरीर का कोई लाभ नहीं है यदि तुम मेरी शाखाओं पर अपना बसेरा बना लो तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी यह सुनकर सभी चिड़िया उसी पेड़ पर रहने लगी और धीरे धीरे हजारों पक्षी उस पेड़ की शाखाओं पर रात को बैठने और आराम करने लगे जब पेड़ और बड़ा हुआ तो उस पर फूल भी लगे फूलों की सुगंध हवा से दूर दूर तक फैली तो तितलियों और भवरों को उड़ते उड़ते उनके पास आने में देर न लगी वे उसके पास आए और बोले पेड़ पेड़ क्या हम तुम्हारे इन फूलों का रस पी सकते हैं भावरों और तितलियों की बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला मेरे इन फूलों का भला और लाभ ही क्या है यदि इनका रस पीकर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम खुशी खुशी इसे इस पियो मुझे भी प्रसन्नता ही होगी तितलियों और भावरों ने कई दिनों तक पेड़ के इन फूलों का जी भरकर रस पिया मक्खिया भी वहीं आई तो वे भी मुंह से फूलों का रस भरकर शहद बनाने के लिए अपने साथ ले गई धीरे धीरे फूल झड़ गए और उनकी जगह मीठे मीठे फल लगे। फलों की खबर बस्ती के बच्चे बूढ़ों और जवानों को लगी तो वे लोग भी टोलियाँ बनाकर पेड़ के पास पूछे जो भी पेड़ से फल खाने के लिए पूछते तो पेड़ कहता मैंने यह फल अपने खाने के लिए तो नहीं उगाए हैं यदि इन्हें खाकर तुम्हारी भूख मिटे सुख मिले तो इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है बस।, बस फिर क्या था बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष आते जाते सैकड़ों लोग पेड़ के उन मीठे मीठे फलों को खाते अपने साथ कुछ फल तोड़कर ले जाते लोगों को मीठे मीठे फल बाँट पेड़ बहुत खुश होता था उसने अपने आप एक भी फल नहीं खाया और सारे फूल फल दूसरों को भेंट में दे दिए इस प्रकार उस पेड़ पर हर साल खूब फल फूल लगते और हर साल चिड़िया तितलियाँ स्त्री पुरुष उन्हें खाकर मौज उड़ाती धीरे धीरे वह समय भी आया जब पेड़ बूढ़ा हो गया और उस पर फल फूल लगना बंद हो गए उसके पत्ते भी झड़ गए और केवल रूखी सूखी शाखाएं बाकी रह गई। अब पेड़ अपनी यह दशा देखकर कुछ उदास सा रहने लगा कि पहले तो इस उजार रास्ते पर जो भी भूखा प्यासा पथिक आता था और मेरी ठंडी छाया में आराम करता था और मेरे मीठे फल खाकर अपनी प्यास बुझाता था भूख मिटाता था तब मेरी शाखाओं पर बीसियों बंदरों का भी डेरा रहता था चिड़ियों का रैन बसेरा था हजारों कीड़े मकोड़े मेरी जड़ में मेरी शाखाओं पर अपना घर बनाया करते थे इतने जीवों की सेवा करके तब मैं कितना खुश था लेकिन लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे सूखे शरीर से किसी को कोई लाभ नहीं है यहां सोच सोचकर वह बूढ़ा पेड़ दिनों दिन और अधिक सूख गया एक रात की बात है सर्दियों की बर्फानी हवा चल रही थी और रास्ते में सर्दी इतनी अधिक थी कि शरीर सुन्न हो जाता था ऐसे समय में एक थका मांदा कापता ठिठुरता भूख प्यास से परेशान एक पथिक उस पेड़ के नीचे आया और आराम करने की कोई जगह तलाशने लगा पेड़ समझ गया कि यह आदमी सर्दी का सताया हुआ है यदि इसे तापने को आग न मिली तो यह सर्दी में अकड़ कर मर जाएगा क्योंकि इस उजाड़ रास्ते पर ना तो कोई झोपड़ी है और न ही सिर छिपाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था है इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस मुसाफिर की जो भी सेवा कर सकता हूँ वह अवश्य करूं। अब इस बूढ़े पेड़ के पास किसी को देने के लिए और कुछ बचा भी तो नहीं था केवल उसकी रूखी सूखी टहनिया दिखाई दे रही थी पेड़ ने वे सूखी डालिया भी उस पथिक को अर्पण कर दी जिन्हें जलाकर कर पथिक ने सारी रात आग तापा आग की गर्मी से उसकी कपकपी मिट गई, थकान जाती रही और वह आग के उसी ढेर के किनारे रात भर मीठी नींद सोया जब उस पेड़ की डालियाँ जल रही थी तो पेड़ अपने जीवन की इस आखिरी निशानी को जलते हुए देखकर खुश हो रहा था कि इस उजाड़ रास्ते में उगकर उसने जीवन भर दूसरों की सेवा की धन्य है ऐसा पेड़ धन्य है ऐसा पेड़ जिसके फूल पत्ते फल और यहाँ तक कि उसकी सूखी लकड़ियाँ भी दूसरों के काम आई कितने अभागे हैं वे लोग जो जीवन भर किसी के काम नहीं आते हैं और केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। क्या हम पेड़ जैसे नहीं बन सकते अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम सिंह यादव की बाल कहानी उपकारी पेड़ वाचक स्वर भारती परिमल